ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ज्ञान भक्ति योग समन्वय साधना क्रमिक विकास का पथ हमें सही मार्ग का अवलंबन करना चाहिए मान लो मैं वन में भटक जाऊँ मैं गलत रास्ते पर चलने लगूँ तो क्या होगा मैं वन में अधिकाधिक भटक जाऊँगा सही मार्ग पर चलने पर मैं उससे बाहर निकल सकूँगा मुझे एक कथा याद आ गई एक आदमी अत्यंत वेग से मोटर चला रहा था उसे किसी निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचना था उसने एक स्कूल के विद्यार्थी से जिसे थोड़ा भूगोल का ज्ञान था पूछा अच्छा बेटे यदि मैं इस रास्ते से जाऊं, तो क्या अमुक स्थान पर पहुंच सकता हूं? जी हाँ लड़के ने कहा आप पहुंच जाएंगे मोटर वाले ने पूछा इधर से वह स्थान कितनी दूर है लड़का बोला आपको पच्चीस हजार मील का चक्कर लगाना होगा अगर मैं विपरीत दिशा में जाऊँ तो तो केवल दो मील इसका मर्म समझे पहले मार्ग से तुम्हें गंतव्य तक पहुँचने के लिए पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ता दूसरी दिशा में जाने पर केवल दो मील आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात है उचित मनोभाव का निर्माण करने से सही मनोवृत्ति से सही दिशा में अग्रसर होने से तुम्हारी प्रगति तेजी से होती है और लक्ष्य शीघ्र प्राप्त होता है तुम्हारे भीतर एक महान परिवर्तन हो जाता है लेकिन बहुत जल्दबाजी करने का प्रयत्न मत करो सही मार्ग पर दृढ़तापूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ो क्रमशः तुम चरम सत्य को प्राप्त करोगे साधना में हमें एक एक करके सीढ़ियाँ तय करनी चाहिए सर्वप्रथम है प्रतिमा पूजन अर्थात किसी रूप प्रतीक चित्र अथवा मूर्ति की सहायता से भगवान की पूजा भगवान नाम का जप उनका नाम गुणगान और चिंतन दूसरी सीढ़ी है इसके बाद मन थोड़ा लीन होने लगता है और भगवत सानिध्य का अनुभव होता है यह ध्यान है और ध्यान कालांतर में उच्चतम अतीन्द्रिय अनुभूति तक ले जाता है श्री रामकृष्ण की एक कथा में एक गरीब लकड़हारे को चंदन के वन में चांदी की खान तक वहाँ से सोने की खान तक और अंत में हीरे की खान तक एक के बाद दूसरे तक आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है इसी प्रकार यदि हम प्रथम सीढ़ी से आध्यात्मिक पद का अनुसरण करें तो हम सत्य तक पहुँच जाएंगे लेकिन यदि हम अंतिम सीढ़ी से प्रारंभ करें तो कहीं नहीं पहुँचेंगे कुछ लोग अद्वैत साधना करना चाहते हैं मैं उन्हें कहता हूँ मैं अद्वैत साधना के बारे में कुछ नहीं जानता किसी दूसरे गुरु के पास जाओ लेकिन यदि तुम प्रथम सीढ़ी से प्रारंभ करना चाहते हो तो मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ अतः सर्वप्रथम भगवान के किसी रूप से प्रारंभ करो मुझ में देहात्म बुद्धि है मुझे लगता है कि मैं एक शरीरधारी प्राणी हूँ सब लोगों की तरह एक व्यक्ति हूँ ऐसे में मैं अनंत की धारणा कैसे कर सकता हूँ नहीं कर सकता अतः मुझे देहात्म बोध के स्तर से ही प्रारंभ करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होगा हनुमान से श्री राम ने पूछा था तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो हनुमान ने उत्तर दिया देह बुद्धिया तुदासोश्मी जीवबुद्ध्यादंस कह आत्मबुद्ध्यामेवाहम इति में निश्चिता मति ही अर्थात हे प्रभु जब मुझ में देहात्मबोध होता है तब मैं आपका दास हूँ जब मैं अपने को जीव समझता हूँ तब मैं आपका अंश हूँ और जब मैं अपने को आत्मा समझता हूँ तब मैं आपके साथ अभिन्न हूँ यह मेरा निश्चित मत है अतः हमें प्रथम सीढ़ी से प्रारंभ करना चाहिए क्या गुरु आवश्यक है यह प्रश्न बहुत से लोग पूछते हैं अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज अथवा संगीत विद्यालय भेजते समय वे भे यह प्रश्न नहीं करते आध्यात्मिक जीवन के विषय में ही गुरु की आवश्यकता के विषय में संशय पैदा होता है जैसा मैंने कहा आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण के समय अधिकांश लोग निरय बच्चे ही होते हैं केवल उम्र तथा शारीरिक विकास पर्याप्त नहीं है ऐसे कुछ बिरले जीव होते हैं जो दिव्य चेतना लेकर जन्मते हैं और बचपन से ही भगवान के सानिध्य का अनुभव करते हैं इनको आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं होती लेकिन अन्य सभी को उसकी आवश्यकता होती है एक बार एक भक्त ने मेरे गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी से पूछा महाशय क्या गुरु आवश्यक है स्वामी जी मुस्कराए और बोले बेटे चोरी करना सीखने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है और यह उच्चतम ब्रह्म विद्या है क्या इसके लिए गुरु आवश्यक नहीं है तुम्हें पता है कि जेब कतरों के भी गुरु होते हैं क्योंकि उन्हें कठोर अनुशासन और प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है और इसके लिए एक विशेषज्ञ जेब कतरे के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ श्री रामकृष्ण के महान शिष्य बंगाल के प्रसिद्ध लेखक और नाटककार गिरीश चंद्र घोष वृद्धावस्था में होम्योपैथी का डॉक्टरी पेशा करने लगे थे श्री रामकृष्ण का नाम लेकर वे दवाई देते थे उनके महान अंतर्दृष्टि के कारण उन्हें इस उपचार में सफलता मिली थी एक दिन एक वयस्क और अत्यंत संभ्रांत दिखने वाले व्यक्ति उनके पास बैठे थे तभी एक युवक आया और उसने कहा महाशय मैंने रास्ते में अपनी घड़ी खो दी है दूसरे सज्जन यह सुनकर सजग हो गए और पूछा यह कितने बजे और कहाँ की बात है युवक ने कहा महाशय मैंने अपनी घड़ी अमुक स्थान पर अमुक समय खोई है इस पर वृद्ध सज्जन ने कहा तुम्हें वह वा वापस मिल जाएगी वह व्यक्ति ऐसा आश्वासन कैसे दे सकता था क्योंकि संभ्रांत दिखाई देने वाला वह वा सज्जन जेब का एक नेता उनका गुरु था एक और दृष्टांत लो तुम खगोल शास्त्र सीखना चाहते हो तुम एक पुस्तक उठाकर उसे समझना चाहते हो पर तुम खुद भी नहीं समझ पाते लेकिन खगोल शास्त्री एक अद्भुत बात कहता है प्रतिदिन हम सूर्य को उगते और अस्त होते देखते हैं और यह व्यक्ति आकर कहता है कि सूर्य न उदित होता है और न अस्त यह सब पृथ्वी की गति के कारण है यदि हम केवल अपने इंद्रियजन्य ज्ञान पर विश्वास करें तो हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे लेकिन यदि हम ऐसा न करके उसके पास जाएं, उनके निदर्शन से अध्ययन और प्रयोग कर करें तभी हमें यह विश्वास हो सकेगा कि हमारे नेत्रों से जो दिखाई दे रहा है वह भ्रम है और खगोल शास्त्री का कथन सत्य है एक आध्यात्मिक गुरु भी इसी प्रकार की आश्चर्यजनक बात कहता है हम सभी को अपने देह का बोध है हम सोचते हैं कि हम सभी स्त्री या पुरुष हैं लेकिन आध्यात्मिक गुरु कहता है कि हम देह से ही नहीं मन और अहंकार से भी पृथक आत्मा हैं, लेकिन यदि तुम अन्य कई लोगों को तरह यह सोचो अरे यथुर्थ है तो भगवान तुम्हारी रक्षा करे अपने गुरु पर संशय करने की जगह तुम्हें अपने आप पर संशय करना चाहिए क्या मैं मांस का एक लौंदा मात्र हूँ मलमूत्र का एक ढेर हूँ या मुझ में कोई चैतन्य सत्ता है एक जीवंत आत्मा है ऐसा चिंतन प्रारंभ होने पर आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है मैं एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाता हूँ जिन्होंने समग्र जीवन साधना की है अनुभूति प्राप्त की हो जिनमें महान करुणा सहानुभूति प्रेम और दया उत्पन्न हो गई है मैं उनके चरणों में बैठता हूँ साधना के विषय में उनसे कुछ निर्देश प्राप्त करता हूँ और नियमित साधना करता हूँ जो जो मेरा मन शुद्ध होता जाता है त्यों त्यों मुझे आत्मजगत की कुछ उपलब्धियाँ होने लगती है और मेरे इष्ट देव मेरे लिए जीवंत हो उठते हैं मैं अपने भीतर एक दिव्य सत्ता का अनुभव करता हूँ जो मुझ में ओतप्रोत है तथा जो सभी प्राणियों में भी अभिव्यक्त है छांदोग्योपनिषद के सातवें अध्याय में नारद सनत कुमार संवाद है संत और ऋषि आकाश से नहीं टपक पड़ते वे भी सामान्य मानवों की तरह जन्म लेते हैं वे जन्म ही से पूर्ण नहीं होते उन्हें अपनी पूर्णता अभिव्यक्त करनी पड़ती है साधना द्वारा वे अपने अंतर्न दिव्यता को अभिव्यक्त करते हैं नारद भी एक समय विद्यार्थी थे और सस्त्र शास्त्र विज्ञान एवं कला की सभी शाखाओं का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था लेकिन इन विषयों में पारंगत होने पर भी उन्हें लगा कि कुछ कमी है उन्हें लगा कि वे स्वयं अपने बारे में अपने स्वरूप के बारे में कुछ नहीं जानते हम बाहर की दुनिया की बात पढ़कर और जानकर संतुष्ट हो जाते हैं लेकिन अपने बारे में जानने का रत्ती भर भी प्रयत्न नहीं करते यह पूर्ण रूपेण अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है ब्रिटिश खगोल भौतिक विशेषज्ञ एडिंगटन ने कहा है जिसके लिए सत्य अर्थ रखता है उसे सत्य की श्रेणी में रखना चाहिए दृष्टा के कुछ ज्ञान के बिना शिक्षा अपूर्ण है संसार ऐसे शिक्षितों से भरा पड़ा है जो अपने आप को नहीं जानते उच्चतर सत्ता के संबंध में कुछ भी नहीं जानते फिर भी अपने को संसार का गुरु अथवा प्राणकर्ता समझते हैं ऐसे लोग संसार को नष्ट करने में तुले हैं अब हम पुनः उपनिषद की कहानी पर आए सनत कुमार ने नारद से पूछा कि वे क्या जानते हैं नारद ने व्याकरण शिक्षा कल्प वेदाधि युक्त अधीत विषयों की एक लंबी सूची बता दी और उसके बाद कहा मैं केवल इनके शब्द समूह को जानता हूं। मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ मैंने सुना है कि आत्मा को जानने वाला दुख के पार चला जाता है लेकिन मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है अतः मैं महान दुख में हूँ अनंत कुमार ने उनकी बातें परम अनुकंपा पूर्वक सुनी उसके बाद उन्होंने नारद को ब्रह्म के बारे में उद्देश्य देना प्रारंभ किया सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि वाक ब्रह्म है अर्थात ब्रह्म की एक अभिव्यक्ति है वाक् से उच्चतर मन है इच्छा मन में उच्चतर है उससे उच्चतर चित्त है इनसे भी उच्चतर ध्यान विज्ञान पंचभूत प्राण आदि आदि है आनंद सर्वोच्च है इस प्रकार शिष्य की बुद्धि को क्रमशः उठाते हुए अंत में सनत कुमार ने एक अद्भुत बात कही जो मैं भूमा तत्सुखम नाल पर सुखम मस्ती अर्थात जो भूमा अनंत है वही आनंद है शांत अथवा अल्प में सुख नहीं है